ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रसिद्ध व्यंगकार कार हरिशंकर परसाई जी का व्यंग बस की यात्रा वास्तव में यह या एक यात्रा वृतांत है जो व्यंगात्मक शैली में लिखा हुआ है इसके माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसे चलाते हैं वे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। लेखक और उसके चार साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया वे सुबह पहुंचना चाहते थे उनमें से दो को सुबह काम पर भी पहुंचना था कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की सलाह भी दी लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर हालत में है किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है उसे देखकर यही लगता था कि ऐसे चलेगी भी या नहीं वास्तव में वह वा बस तो पूजा की योग्य थी इस पर सवारी कैसे की जाए उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे उनका कहना था कि बस बिल्कुल ठीक है और अच्छी तरह से चलेगी बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे उसके उसके डॉक्टर मित्र ने अनुभवों को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज्यादा विश्वसनीय है लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह से देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहे हों। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे कह रहे हों कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई न कोई बहाना चाहिए बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर कहीं उसे ही घायल न कर दे लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है बस को चलता हुआ देखकर उसे गाँधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर कर भागी जा रही है आठ दस मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीट के बीच कहीं अटका हुआ है चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपने बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है बस की चाल कम हो रही थी लेखक का बस पर रहा सहा भरोसा भी उठ गया उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टेरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक ही फेल न हो जाए उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि बस इसमें गोता न लगा जाए इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे मात्र एक संयोग ही मान रहे थे कमजोर तो चांदी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठी, बैठी हुई हो। उसे डर लग रहा, रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्रणाम न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया अब तो बस चल पड़ी पर इसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई थी बस की हेडलाइट की रोशनी भी, भी कम होती चली जा रही थी वह बहुत धीरे धीरे चल, चल रही थी, थी। अन्य गाड़ियों के की की आते जाते वह किनारे खड़ी, खड़ी हो जाती बस, बस, बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर चुकी होती लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था वह सोच रहा था कि बस के टायरों की दैनीय हालत जानकर भी हिस्सेदार उस पर यात्रा किए जा रहे हैं उनके जैसी उत्सर्ग की भावना अन्यत्र कहीं मिलनी मुश्किल थी अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफर किए जा रहे थे उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे, उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में पिता कर उस लोक में चले जाना है इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है अब वे घर की तरह आराम से बस में बैठ गए थे और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए थे अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध व्यंगकार कार हरिशंकर परसाई का व्यंग बस की यात्रा